कुछ अरसा प्रोफेसर एम के मैनन ने स्पेस रिसर्च का काम संभाला बिलाखिर प्रोफेसर सतीश धवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की जिम्मेदारी सौंप दी गई थुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक बड़े पैमाने पर स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वी एस एस का नाम दिया गया जिसने वो सेंटर कायम किया था उसी के नाम से उस जगह की श्रद्धांजलि पेश की गई मशहूर मेटलर्जिस्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश वी एस एस के पहले डायरेक्टर मुकर हुए कोई भी शख्स अपनी जिम्मेवारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख हो मोतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो शायद निजी जिंदगी में भी तसल्ली का यही एक रास्ता है आजादी और जिम्मेवारी एक साथ तभी वो तस्कीन और खुशी का बायस हो सकती है और जाती आजादी हासिल करने के लिए मैं दो रास्ते तजवीज कर सकता था जो मैंने अख्तियार किए पहला तो ये कि अपनी तालीम और तरबियत को बढ़ावा दो इल्म नॉलेज बड़ा कारामद हथियार है बहुत काम आता है इल्म जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आजादी के हकदार हो इल्म वो पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता टीम की रहनुमाई तभी मुमकिन है अगर आपकी जानकारी मुकम्मल हो अप टू डेट हो कामयाब रहनुमा बनने के लिए जरूरी है कि दिन का काम जो खत्म हो आप पिछले काम का जायजा लें अगले दिन के काम की तैयारी करें दूसरा तरीका यह है कि अपने काम को अपना फखर समझें गर्व समझें और जरूरी है कि अपने अंदर की शक्ति की सही जानकारी हो जो करो उस पर यकीन रखो या जिस पर यकीन हो वही करो वरना दूसरों के ईमान का शिकार बनते रहोगे एसएलवी प्रोजेक्ट के पहले तीन सालों में साइंस के बहुत से नए नए इस खुले और आहिस्ता आहिस्ता साइंस और टेक्नोलॉजी का फर्क समझ आने लगा रिसर्च और अमल डेवलपमेंट का फासला पता चलने लगा किसी भी इजाद में गलतियां होना लाजमी है लेकिन हर गलती कामयाबी की तरफ एक और कदम उठाती है एक और सीढ़ी बन जाती है किसी भी तखलीक की तरह एसएलवी एल थ्री की तकलीक भी कई दर्दनाक लम्हों से गुजरी एक रोज जब मैं और मेरे तमाम साथी अपने कामों में पूरी तरह डूबे हुए थे मेरे घर से एक मौत की तला पहुंची मेरे दोस्त और हमदर्द मेरे बहनोई जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया था कुछ देर के लिए तो मैं सुन हो कर रह गया मेरी आंखों में अंधेरा छा गया थोड़ी देर बाद जब अपने चौगी का एहसास हुआ तो महसूस किया जैसे मेरी हस्ती का एक हिस्सा मर गया था रात की रात बस में सफर करता हुआ अगली सुबह मैं रामेश्वरम पहुंचा जोहरा को क्या तसल्ली देता और क्या सबर देता अपनी भांजी महबूबा को जो रो रो कर हलकान हो रही थी मेरी आंखों के सोते पहले ही सूख चुके थे थुम्बा लौटकर बहुत दिनों तक सारा कामकाज सारी मसरुफियत बेमानी लगने लगी बहुत दिनों तक बहुत मलाल लगा सब बेमानी लगता था प्रोफेसर धवन देर देर तक हौसला देते थे कहते एल पर जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मुझे सब्र महसूस होगा और यह मायूसी कम होते होते गुजर जाएगी 1976 में मेरे अब्बा जैन 102 साल की उम्र में वहीं रामेश्वरम में इंतकाल फरमा गए पंद्रह पौधे पोतियां छोड़कर गए थे पीछे और एक पड़पोता दुनियावी तौर पर वो सिर्फ एक और बुजुर्ग की मौत थी कोई बड़ा मातम नहीं हुआ झंडा नहीं उतारा गया ना अखबारों ने सियाशिए दिए ना सियासतदान थे वो ना विद्वान कोई ना कोई बड़े सरमायादार एक सीधे साधे इंसान थे फरिश्ता सिफत और हर उस बात की वजह थे जो और पारसाई की राह दिखा दी है मैं बहुत देर तक अपनी मां के पास बैठा रहा चुपचाप और जब उठा थुम्बा लौटने के लिए तो उसने रुंधे गले से दुआएं दी मुझे एस थ्री अपोजी रॉकेट जो फ्रांस से उड़ाई जाने वाली थी अचानक कुछ मुश्किलों का शिकार हो गई मुझे फॉरन फ्रांस जाना पड़ा मैं रवाना होने ही वाला था कि मेरी मां की मौत की खबर पहुंची य के बाद दीगरे तीन मौतें हो गई मेरे घर में उस वक्त मुझे काम में पूरे धान की जरूरत थी सौ फीसदी लगन से काम करने की ख्वाहिश किसी और लगन की गुंजाइश नहीं छोड़ती मुकम्मल नीति और पूरी लगन से एस थ्री का खाद उन्नीस के दरमियान में जाकर पूरा हुआ हमने एस थ्री की परवाज का दिन 10 अगस्त उन्नीस सौ उन्नासी तय किया था तेईस मीटर लंबा चार स्टेजेस का ये रॉकेट 17 टन का वजन लेकर सात बजकर अट्ठावन मिनट पर बड़ी का जदाई से उड़ा और खला की तरफ रवाना हुआ पहली स्टेज हर तरह से पुख्ता निकली और बड़े आराम से रॉकेट दूसरी स्टेज में दाखिल हो गया हम सब दम्मा खुद रह गए सांस रोके बैठे थे हमारे बरसों का खाद आसमान की तरफ सफर कर रहा था अचानक हमारे खाम में दरार आई हमारा सुकूट टूटा हमारी खामोशी टूटी दूसरी स्टेज काबू से बहाने लगी थी 317 सेकंड के बाद परवाज टूट गई मेरी मेहनत और उम्मीद चौथी स्टेज को साथ लेकर तमलबा श्री हरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में मिलकर गिरा इस हादसे से हम सबको सख्त सदमा पहुंचा मैं गुस्से से भर गया नुचड़ गया बिल्कुल जिसमानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर में धंस गया मैंने अपने कंधे पर एक दिलासे का हाथ महसूस किया तो आंख खोली दोपहर ढल चुकी थी शाम करीब थी डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश मेरे सराहाने बैठे थे उनकी इस हमदर्दी ने छू लिया मुझे मैं उदास था मायूस था लेकिन अकेला नहीं हर शख्स तकनीकी जमा तफरीक बहस मुबास के बाद मुतमइन हो चुका था संतुष्ट हो चुका था लेकिन मुझे इतमान ना आया और मुसलसल बेचैन रहा मैं बेसाख्त खड़ा हो गया और एतराफ किया प्रोफेसर धवन के सामने सर मेरे साथियों को नाकामयाबी की वजह दरियाफ्त हो जाने से इतमान हो गया लेकिन मैं उसे काफी नहीं समझता इस मिशन के डायरेक्टर की हैसियत से इस गलती को भी मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं एस एल की नाकामयाबी की जिम्मेवारी मेरी साइंस का काम कमाल दर्जा उत्साह भी देता है खुशी भी और उतनी ही गहरी मायूसी भी इस तरह के वाकयात सोच सोचकर मैं दिल को ढारस देता रहा यह ख्याल के इंसान चांद पर उतर सकता है सबसे पहले एक रूसी साइंटिस्ट ने सोचा था उसे हकीकत बनने में चालीस साल गुजर गए जब अमेरिका ने उसे पूरा किया प्रोफेसर चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट का आविष्कार किया था उन्नीस जब कैमरेज में पढ़ रहे थे लेकिन 50 साल बाद उन्हें उसी डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज मिला वॉन ब्रॉन अपनी सैटन लॉन्च व्हीकल से आदमी को चांद पर उतारने से पहले कितनी सारी नाकामियों से गुजरे होंगे पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है चोटी पर नहीं चढ़ानों पर ही तजर्बे मिलते हैं और जिंदगी मंचती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है चोटी पर पहुंचने की कोशिश ही में चढ़ानों का इल्म हासिल होता है मैं एक कदम चलता रहा चलता चोटी की तरफ एसएलवी एल थ्री की उड़ान से तीस घंटा पहले सत्रह जुलाई 1980 के दिन अखबारों की सुर्खियां तरह तरह की राय और अंदाजों से भरी हुई थी ज्यादातर रिपोर्टर्स ने पहली एस एल वी की उड़ान याद दिलाई थी कि किस तरह वो रॉकेट फेल हो गया था और उसका मलबा समंदर में जाकर गिरा था कुछ लोगों ने तो देश की दूसरी खामियों का जिक्र करते हुए भी उसे एस एल वी थ्री से जोड़ दिया था मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाला है मुख्तर यह कि सारी कौम की नजरें हम पर गढ़ी हुई थी 18 जुलाई उन्नीस सौ अस्सी सुबह आठ बजकर तीन मिनट पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च वहीकल उड़ा मैंने रोहनी सैटेलाइट का तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा अगले दो मिनट के अंदर अंदर रोहनी अंतरिक्ष में था तमाम शोरोग के बीच में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूं एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो चौथी स्टेज कामयाबी के साथ रोहिणी सेटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला सारे कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई हिंदुस्तान उन चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी हमारे कौम का एक खाब पूरा हुआ था और हमारे इतिहास का एक नया बाप खुला एक नया चैप्टर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि यह पूरी कोशिश स्वदेशी थी हमारी अब थी मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था मैं खुश था कि पिछली दो दहाइयों से जिस कोशिश में था बिल उसमें कामयाब हुआ लेकिन उदास था जिन लोगों की बदौलत में यहां पहुंचा था वो लोग मेरे साथ नहीं थे मेरे अब्बा मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर सारा एसएलवी एस थ्री की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फोन आया एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर हमेशा से बड़े आमियाना से कपड़े पहनता हूं और पांव में चप्पल या स्लीपर कह लो प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था मेरे लिए नहीं उनके एहतराम के लिए सुना तो प्रोफेसर धवन बोले कपड़ों की फिक्र मत करो तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म से नवाजा गया है मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्ला खां की शहनाई से भर लिया शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई मैं रामेश्वरम पहुंच गया मां के गले लगा अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त मेरा रफीक जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा हुए लोगों में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया फादर सोलमन ने मेरे हाथ में सलीब देकर दुआ पढ़ी और प्रोफेसर सारा भाई को देखा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी फखर था जो पौधा वो लगाकर गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे ओ आनंद आनंद तरंग आनंदोही आनंद तरंग आनंद आवडी मातेचोहतेथीचा जी वड़ा ते थे फ्रिंबे गर्भा माते डोहड़ा के जी वड़ा ते थे ब्रिंबे तू का भे खसा अनुभव सरीसा सा मुखला आनंद चढ़ोई आनंद तरंग आनंदी अंग आनंदा चे आनंदा चोई आनंद तरंग